के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव वह कार्य करके क्यों समय गंवाए एक बार अचानक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पुनः जीवन के खट्टे और मीठे फल खाता है और उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता कदाचित कुछ दिनों के पश्चात वह पुनः ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करता है और जितनी चोट खाता है उतना ही नीचे का पक्षी ऊपर बैठे हुए पक्षी के निकट आता जाता है यदि वह सौभाग्य से संसार के तीव्र आघात पाता रहे तो वह अपने साथी अपने प्राण अपने सखा उसी दूसरे पक्षी के निकट कमसा आता है और वह जितना ही निकट आता है उतना ही देखता है कि उस ऊपर बैठे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उनके पंखों के चारों ओर खेल रही है और वह जितना ही निकट आता जाता है उतना ही रूपांतरण घटित होता है धीरे धीरे वह जब अत्यंत निकट पहुंच जाता है तब देखता है कि मानो वह क्रमशः मिटता जा रहा है अंत में उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है उस समय वह समझता है कि उसका पृथक अस्तित्व भी न था वह उसी हिलते हुए पत्तों के भीतर शांत और गंभीर भाव से बैठे हुए दूसरे पक्षी का प्रतिबिंब मात्र था उस समय वह जानता है कि वह स्वयं भी वही ऊपर बैठा हुआ पक्षी है वह सदा से शांत भाव में बैठा हुआ था यह उसी की महिमा है वह निर्भय हो जाता है उस समय वह संपूर्ण रूप से तृप्त होकर धीर और शांत भाव में निमग्न रहता है इसी रूपक में उपनिषद द्वैत भाव से आरंभ कर पूर्ण अद्वैत भाव में हमें ले जाते हैं उपनिषदों के अपूर्व कवित्व उदात्त चित्रण तथा उच्चतम भाव समूह दिखलाने के लिए अनंत उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं किंतु इस व्याख्यान में इसके लिए समय नहीं है तो भी मैं एक बात और कहूंगा उपनिषदों की भाषा और भाव की गति सरल है उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार के समान हथौड़े की चोट के समान साक्षात भाव से हृदय में आघात करती है उनके अर्थ समझने में कुछ भी भूल होने की संभावना नहीं उस संगीत के जिससे दिमाग घूम जाए उनमें अवनति के चिन्ह नहीं है अन्योक्तियों द्वारा वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा नहीं की गई है उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन भी नहीं मिलेंगे की विशेषण के पश्चात विशेषण देकर क्रमागत भाव को जटिल करने से प्रकृत विषय का पता न लगे दिमाग चक्कर खाने लगे और उस साहित्यिक गोरख धंधा के बाहर निकलने का उपाय ही न सूझे यदि यह मानव प्रणीत है तो यह एक ऐसी जाति का साहित्य है जिसमें अभी इतनी जातीय तेजस्विता का ह्रास नहीं हुआ